रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक उब्बाराव की अनुसंधान टीम इंसानों की तमाम बीमारियों का इलाज खोजने में तत्परता से जुटी थी सुब्बाराव ने इस समूह का आगे बढ़कर नेतृत्व किया एक चिकित्सक की हैसियत से वे वैज्ञानिकों को इंसानी बीमारियों के उपचार खोजने के लिए प्रेरित करते और एक वैज्ञानिक की हैसियत से वे चिकित्सकों को रोगाणुओं के खात्मे के लिए दवाई खोजने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करते सुब्बाराव एक संपूर्ण वैज्ञानिक थे वे रसायन शास्त्रियों के बीच रसायन शास्त्री और चिकित्सकों की संगत में चिकित्सक थे आखिरी दौर में वे एक ऐसी रामबाण दवा की खोज में थे जिससे सभी प्रकार के बुखारों का इलाज हो सके उन्नीस में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कीटाणुओं को मारने वाली पेंसिलिन फून की खोज की थी इसी से प्रतिजीविक यानी एंटीबायोटिक्स के स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ सुब्बाराव ने तुरंत इस औषधि की संभावनाओं को पहचाना और खुद प्रतिजीविकों पर अनुसंधान शुरू कर दिया इसके लिए उन्होंने एक वनस्पति शास्त्री को दुनिया भर से लाइए मिट्टी के नमूनों में से फफूंद की सही किस्में छांटने के काम में लगाया अंत में वे फे तीन सात सात को उगाने में सफल रहे इस फफूंद की विशेषता थी कि वह बहुत सी बीमारियों के घातक कीटाणुओं के लिए कोबरा सांप के जहर के समान थी परंतु मेजबान प्राणियों के साथ बिल्ली के बच्चे जैसा दोस्ताना व्यवहार करती थी इस शोध कार्य की परिणति ट्रेट्रोसाइकलिंग में हुई यह प्रतिजैविक दुनिया में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से है। राव लगातार अपने अनुसंधान का दायरा बढ़ा रहे थे और अन्य बीमारियों का इलाज खोज रहे थे अगले चरण में उन्होंने पोलियो और कैंसर पर शोध किया उनके द्वारा विकसित एक दवा रक्त कैंसर में में, उपयोगी सिद्ध हुई। 9 अगस्त जब काम पर नहीं आए तो उनके साथियों को चिंता हुई सुब्बाराव ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था घर कॉलने पर सुबाराव को मृत पाया गया उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तब उनकी आयु मात्र तिरपन साल थी उन्नीस में भारत छोड़ने के बाद वे कभी अपने वतन वापस नहीं लौटे सुब्बाराव ने अपने वैज्ञानिक आविष्कारों को कभी नहीं बेचा और न उन्होंने अपनी दवाइयों पर कभी पेटेंट लिए उन्होंने कभी भी पत्रकारों को साक्षात्कार नहीं दिए और सभी सम्मानों और पदकों को नकारा सुब्बाराव की जन्म शताब्दी उन्नीस में मनाई गई। उनके विलक्षण कार्य के लिए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की सिफारिश की गई। अमरीकी नागरिकता के लिए पात्रता होने के बावजूद वे सारी जिंदगी भारतीय नागरिक बने रहे और यद्यपि उन्होंने अधिकांश योगदान अमेरिका में रहकर किया परंतु वह सब उनकी भारतीय प्रतिभा और प्रेरणा के कारण ही संभव हो पाया धन और प्रसिद्धि में उन्हें कोई रुचि नहीं थी वे अपनी सारी जिंदगी जानलेवा बीमारियों का इलाज खोजते रहे और उससे समस्त मानवता का कल्याण हुआ